अच्छा जी मैं हारी जलो मान ना देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना अच्छा जी मैं हारी जलो मान जाओना देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना छोटे से कसूर पे ऐसे हो रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता छोटी से कसूर पे ऐसे हो खफा रूठे तो हुजूर समझी अच्छा जी में हारी चलो मान जाओ देखी सबकी यारी मेरा दिल जला दोस्तों नमस्कार हमने एक बात कही कि आज की कड़ी में आपका स्वागत है जैसा कि हम हमेशा कहते हैं बातें करते रहें और बातें करते रहने से बातें चलती रहेंगी और बातें नहीं की तो बात बंद हो जाएगी तो भाई हम में से कोई भी नहीं चाहता है कि जब तक हम कर सकें तब तक हम बातें ना कर पाए तो इसलिए हम तो साहब अपनी बात कह कर रहेंगे तो इस हफ्ते हम फिर आपके सामने अपनी बात कहने के लिए आ गए और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपके सामने वृद्धाश्रम पर कही गई अपनी कुछ बातों के संदर्भ में जो भी लोगों के विचार मेरे पास आए हैं उनको एक सीरीज में लगाकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा तो मैं शायद अगले हफ्ते आपके सामने वो बातें लेकर आ पाऊंगा क्योंकि कुछ मित्रों ने अभी भी अपने विचार मुझे भेजे हैं तो उन विचारों को मुझे एक जगह पर कंपाइल करना है मैं उन सभी मित्रों का आभार प्रकट करना चाहता हूं उन सभी मित्रों के लिए उनका आभारी हूं जिन्होंने अपने विचार मुझे भेजे हैं और मुझे यह अनुमति भी दी है कि भाई मैं उनके विचारों को सबके सम्मुख रख सकू हाँ कुछ मित्रों से मुझे यह अनुमति नहीं मिली है मगर मैं मान लेता हूं कि उनकी अनुमति भी मुझे मिल गई है तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है और फिर से बता दे रहा हूं हमारा ट्विटर हैंडल है एट हमने एक बात कही H -U -M -N E E K B A A T K A H I तो आप यहां पर अपनी बात कहिए आप हाँ किसी भी तरीके से कह सकते हैं ट्विटर हैंडल पर कह दीजिए फेसबुक पर कह दीजिए व्हाट्सएप पर मुझे बता दीजिए किसी भी तरीके से मगर भाई साहब बातें करते रहिए तो आज हम अपने बातों की शुरुआत में सबसे पहले अपनी श्रद्धांजलि अपनी ओर से हमारी पत्नी जो गायन में हमें सहयोग देती है उनकी ओर से और अपने सभी श्रोता मित्रों की ओर से लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि देकर ये कार्यक्रम शुरू करता हूं देखिए हम सभी प्रयास करते हैं कि माइक्रोफोन के सामने बोलें और जब बोलें तो कुछ अच्छी बात कहें तो अगर हम सबके लिए कोई आदर्श वक्ता है जो मतलब एक्चुअली वो तो गायिका हैं और संगीत का, के साथ उनका नाम है मगर वो जो भी कहती हैं वो बहुत अच्छा कहती हैं और मुझे नहीं लगता है कि लता मंगेशकर जी कभी भी हम लोगों से अलग हो पाएंगी अरे मैं तो ये निश्चित जानता हूं कि वो न सिर्फ हमारी पीढ़ी हमसे अगली पीढ़ी बल्कि न जाने कितनी पीढ़ियों के लिए हमेशा जीवित रहेंगी अपनी आवाज के साथ वो हमारे साथ ही रहेंगी तो चलिए साहब उनको श्रद्धांजलि देने के बाद आज मैं एक ऐसा विषय उठाना चाहता हूं जो कि थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है कॉन्ट्रोवर्शियल है इसलिए क्योंकि मैं सेंग सॉरी के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं से मतलब यहां पर देखिए सॉरी शब्द का दो अर्थों में इस्तेमाल होता है पहला तो यह होता है कि भाई मुझे अफसोस है आई एम सॉरी मुझे अफसोस है किस बात के लिए कुछ भी कोई ऐसी दुर्घटना हो गई या कोई ऐसी अनहोनी हो गई या मैंने कोई गलती कर दी जिससे कि आपको बुरा लगा या आपका कोई नुकसान हुआ तो भैया वहां पर सॉरी कह देना कि इस बात के लिए कि आपका कुछ बुरा हुआ है उसका मुझे अफसोस है। मगर वहीं पर एक सॉरी वो होता है जिसमें माफी मांगी जाती है अफसोस से ज्यादा उस सॉरी में माफी होती है कि साहब मुझे माफ कर दीजिए मुझसे आपके प्रति कोई अपराध हो गया है तो मैं उस अपराध के लिए क्षमा याचना कर रहा हूं अरे कुछ धर्मों में तो ये क्षमा याचना एक प्रार्थना का स्वरूप भी है यानी कि मैं जानता हूं कि कुछ धर्मों में एक दिन है जिस दिन की हर व्यक्ति एक दूसरे से क्षमा ही मांगता रहता है आ, मुझे मालूम नहीं मेरी पत्नी शायद इस पर प्रकाश डाल सकेंगी भाई उस दिन को क्या कहते हैं जिस दिन सब लोग माफी मांगते हैं शायद जैन धर्म का वह दिन है नमस्कार उस दिन का नाम तो हमें भी याद नहीं है अच्छा तो चलिए कोई बात नहीं, नहीं। मगर धर्म का दिन है और बड़े विनीत भाव से लोग सबसे क्षमा याचना करते हाँ, हैं कर तो अब मुझे यकीन है कि मेरे कुछ मित्र मुझे निश्चय ही बताएंगे कि उसको क्या कहते हैं तो मैं यहाँ पर उस सॉरी की बात करना चाहता हूँ यार वो सौरी कहना कभी कभी जब आप सॉरी कहते हैं तो लोग कहते हैं कि अंग्रेज ये थैंक यू और सॉरी छोड़कर चले जाए हमारे लिए क्योंकि किसी को सड़क चलते धक्का लग जाए तो सॉरी बोल देते हैं और कभी किसी को आप थोड़ा मतलब कुछ अपशब्द कह दें तो फिर थोड़ी देर के बाद सॉरी कह देते हैं या किसी ने आपका हाथ लग के कोई टेबल पर ग्लास गिर जाए तो आप सॉरी बोल देते हैं मेरा मकसद उस सॉरी से भी नहीं है क्योंकि वो सॉरी सिर्फ जबान से निकलता है या जैसा कि हमारी बनारसी भाषा में कहा जाता है कि वो सॉरी गले से निकला है दिल से नहीं निकला है तो साहब मैं आज बात करना चाहता हूं दिल से निकलने वाले सॉरी की जहां पर कि हम सचमुच में अफसोस व्यक्त करते हुए माफी मांगते हैं अब देखिए यह माफी मांगने के मैं आपको अपने कारण तो बता सकता हूं मैं दो कारणों से माफी मांगना चाहता हूं देखिए पहला कारण तो यह होता है कि मुझे लगता है कि मैंने कोई गलती की है तो ताकि मैं अपने आप को यह शिक्षा दे सकूं कि भैया अब दोबारा यह गलती न करना तो मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूं कि भाई मेरी गलती की वजह से आपको कोई शारीरिक या मानसिक कोई चोट पहुंची है तो मुझे माफ कर दीजिए तो साहब ये तो एक माफी हो गई एक सॉरी हो गया मेरी दूसरा सॉरी वो होता है जहां पर कि मैं अपने किए के लिए शर्मिंदा होता हूं यानी कि मुझे शर्म आ रही होती है कि मुझसे ऐसा काम कैसे हो गया वो काम से आपको चोट पहुंची हो या ना पहुंची हो या किसी और को चोट पहुंची हो मगर वो काम ऐसा हुआ जिससे कि मैं शर्मिंदा हुआ जैसे आपको एक उदाहरण बता सकता हूं कि मुझे याद है कि कभी कभी जब हम पढ़ते हुआ करते थे तो एक बहुत ही गंदी आदत थी वो ये थी कि जब सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते थे और अगर कोई सीट फटी हुई होती थी तो हम क्या करते थे कि उसके छेद में उंगली डाल के उसका जो जो उसके अंदर रबर होती थी उसको निकाल निकाल के फेंकते रहते थे अब देखिए ये जो यहां पर जिससे सॉरी बोलना है वो या तो सिनेमा हॉल वाला होता तो अब उससे तो सॉरी बोला नहीं कभी मगर मैं वास्तव में शर्मिंदा हूं कि मैं ऐसा कैसे करता था और खासतौर से अगर फिल्म बुरी होती थी जो कि शायद उस जमाने में बहुत कम ही फिल्में होती थी क्योंकि फिल्में सभी अच्छी लगती थी मगर फिल, कुछ फिल्में होती थी जो बुरी लगती थी मसलन कोई ऐसी फिल्में जिसमें एक आध चांटा घूसा भी नहीं हो कोई ऐसी फिल्में जिसमें कि लगातार हीरो हीरोइन खाली प्यार मोहब्बत की बातें करें या गालियां मतलब गाने गाते रहें और कुछ मारपीट भी ना हो तो ऐसी फिल्में देखने के लिए जब जाते थे तो और अगर कोई फटी हुई सीट मिल गई तो भाई साहब उस सीट के आधी रबर तो हम नोचकर फेंक ही देते थे अब वो शर्मिंदगी मुझे एहसास कब हुआ मुझे एहसास तब हुआ जबकि शादी होने के बाद पत्नी के साथ कोई फिल्म देखने गए और उसी तरह से फिल्म कोई खराब थी या इस तरह की थी जिसमें कि खाली गाना बजाना चल रहा था साहब हमने अब देखिए मैं फिल्म का नाम नहीं बताऊंगा मैं जानता हूं कि आप लोग में से कई लोग पूछना चाहेंगे भाई साहब कौन सी फिल्म थी जिसमें आपने ये किया था मगर मैं बताऊंगा नहीं तो अब साहब हमने उसमें से जो था रबर नोच नोच के फेंकनी शुरू की पत्नी थोड़ी देर तक तो देखती रही आखिरकार नवविवाहिता पत्नी के साथ आप गए हैं तो वो एकदम से तो आपसे पूछना बैठती धीरे से उसने पूछा कि श्रीमान जी यह कर क्या रहे हैं आप हमने कहा यार इतनी बुरी फिल्म है और बैठना है तीन घंटे तो हम इसकी सीट को नोच के फेंक रहे हैं तो उसने कहा तो इससे क्या होगा हमने कहा इससे होगा ये कि सीट नष्ट हो जाएगी उसने कहा तो उससे क्या होगा हमने कहा यार सीट नष्ट हो जाएगी तो उस को अब हमको समझ नहीं आया हम इसके बाद क्या कहें अगर नष्ट हो जाएगी तो इस सिनेमा हॉल में दूसरी फिल्म भी तो लगेगी तो आप ही तो उसमें बैठने आएंगे यार हमको लगा बात तो सही है तो अब यहां पर हमें शर्मिंदगी हुई तो यहां पर जब हमने कहा सॉरी तो वो सॉरी वास्तव में अपनी शर्मिंदगी के लिए सॉरी था वो किसी भूल या मतलब किसी को चोट पहुंचाने के कारण सौरी नहीं था अब आपको इसी में एक बात और बताएं कुछ सॉरी होते हैं जो कि आप खाली नाटक के लिए बोलते हैं मगर बोलते नाटक के लिए मगर वास्तव में वहां पर आपने गलती की होती है तो क्या होता है ये अक्सर दफ्तर में होता था मुझे आज भी ख्याल है कि एक बार हम विजिलेंस विभाग में काम कर रहे थे सर और कोई पार्लियामेंटरी कमेटी आने वाली तो पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए कुछ पेपर्स बनने थे तो पेपर्स का एक सेट बना कुछ 50 60 100 पेज का जो भी बना हो अब यह हुआ कि भाई उस पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए इस इस सेट की आपको कुछ 200 कॉपियां बनवानी है अब ये निर्णय होते होते संध्या काल हो गई जब संध्या काल हो गई तब इसकी कॉपियां बननी शुरू हुई अब आप सोचिए 100 या दो पन्ने की 100 या 200 कॉपियां बननी तो हमारे विभाग में एक मशीन हुआ करती थी फोटोकॉपी की हुआ कि साहब हो जाएगा इस पर भाई जब उसपे काम होने लगा तो कुछ तो कुछ देर तक चलता रहा हम लोग बीच बीच में पूछते रहे हमारे विभाग के सभी कर्मचारी और अधिकारी जो थे वो बैठे थे और जो हमारे उच्चतम अधिकारी थे चीफ विजिलेंस ऑफिसर साहब वो भी बैठे हुए थे संध्या काल सात बजे उन्होंने बुलाया और पूछा कि श्रीमान क्या प्रगति है तो अब साहब हम जो कि उस कार्य के अनाधिकृत इन चार्ज थे अनाधिकृत इसलिए क्योंकि वो काम मुझे अलॉट नहीं हुआ था मगर चूंकि मैंने अपने सिर पे ओढ़ लिया था इसलिए अब उस काम की जिम्मेदारी मेरी आ गई थी मैंने उनको बताया कि साहब हो रहा है तो उन्होंने मुझसे सीधा सवाल पूछा कि आपकी जो फोटो मशीन है वह प्रति मिनट कितनी कॉपी निकालती है मैंने कुछ नंबर बताया होगा तो उस नंबर के हिसाब से उन्होंने एक अपने मानसिक गुणा भाग करके ये कहा कि अगर इसी तरह से आपने किया तो आपको यह कार्य करने में कम से कम 14 से 18 घंटे लगेंगे तो बोले जाकर देखिए कि इस कार्यालय में ऐसी कितनी और मशीनें उपलब्ध हैं हम लोगों ने कहा साहब देखते तो इस पर हमारे विभाग के ही एक कर्मचारी ने कहा साहब इसको अगर हम बाहर किसी दुकान पर दे देंगे तो वो हमको करके दे देगा जल्दी उन लोगों के पास अच्छी हाई स्पीड मशीनें होती हैं सीवीओ साहब ने कहा मुझसे कि भाई आपको यह बात नहीं समझ आई थी अब आप शाम को साढ़े सात बजे नरीमन पॉइंट इलाके में कहा वो दुकान खोजने जाए जाइए खोजिए सच बात ये थी कि साहब नरीमन पॉइंट पर साढ़े सात बजे सब कुछ बंद हो चुका था बमुश्किल तमाम एक दुकान मिली है सारी कहानी का लब्बो लुभाव ये कि रात में डेढ़ बजे सारे सेट बनकर मिल पाए समस्त अधिकारी और कर्मचारी दफ्तर में बैठे रहे सभी लोग बैठे थे तो अब साफ क्या करते जब काम हो गया तो वो कागज लेकर के हमें कहीं देना था हम लोग वो देने के लिए चले अच्छा इत्तेफाक मजे की बात आपको बताऊं वो दिन भी 26 जुलाई का था मैं 26 जुलाई इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बम्बई शहर में 26 जुलाई एक बड़ा ही यादगार दिन छब्बीस जुलाई का दिन वो है जबकि बम्बई शहर जल प्लावित हुआ था 2005 में और ये जो मैं बात बता रहा हूं ये 1999 या शायद 2000 की बात हो 1999 की बात होगी शायद उस रात भी भयंकर बारिश हो रही थी और साहब वो सब कागज लेकर हम लोग निकले और हमारे जो उच्चाधिकारी गण थे उनमें से उन्होंने कुछ कार का इंतजाम किया कि जो हम लोगों को घर तक पहुंचा दे ये सब मगर उस समय मैंने वास्तव में अपनी उस गलती के लिए सॉरी कहा अब यहां पर आपको बता दूं कि यहां पर वो सॉरी जो था वो बनारसी भाषा में मेरे गले से ही निकला मगर मैं आज महसूस करता हूं कि वो सॉरी मेरे गले से नहीं बल्कि मेरे दिल से निकलना चाहिए था क्योंकि जो गणना सीवीओ महोदय ने अपने मन में कर लिया वो गणना करने के लिए मेरे पास आधे दिन का समय था और मैंने नहीं की तो साहब मेरी गलती थी भूल थी मगर उस समय सॉरी कहने का मेरे मन में बात नहीं है तो अब सवाल यह है कि हम ये सॉरी जो शब्द है ये जो अफसोस यानी कि हम जो क्षमा याचना कर रहे हैं इसका सामने वाले पर क्या असर पड़ता है सामने वाले पर असर यह पड़ता है कि उसे पहली बात तो यह एहसास होता है कि जो मुझसे सॉरी कह रहा है उसने अपनी गलती मान ली तो अब देखिए हर आदमी अपने को सही साबित करना चाहता है तो सामने वाले को जैसे ही वो गलती मानता है तो उसके लिए एहसास हो जाता है कि वो अपने पेडेस्टल से नीचे आ गया और बस विजय हो गई अरे भाई अगर आप दोनों एक ही पेडेस्टल पे खड़े होने के लिए लड़ रहे हैं तो जैसे ही सॉरी कोई कहता है तो वो पेडेस्टल से नीचे आ जाता है और जब पेडेस्टल से नीचे आया और आपका दिल संतुष्ट हो गया तो इस सॉरी कहने का एक असर तो यह होता है इस सॉरी कहने का दूसरा असर यह होता है कि आपको खुद को यह एक निर्णय हो जाता है कि अब मैं दोबारा कम से कम इस तरह की गलती नहीं करूंगा क्यों क्यों नहीं करूंगा क्योंकि एक तो सॉरी कहने में आपका अहम नीचे गिर गया और दूसरी बात यह कि आपके सॉरी कहने से सामने वाला जीत गया यार कोई जीत जाए और आप हार जाए तो भाई जानबूझकर तो आप हारना नहीं चाहेंगे तो शायद आप अपनी गलती को ना दोहराएं अच्छा अब सवाल ये उठता है कि हम ये सॉरी न सिर्फ ऑफिस के दौरान बल्कि घर में भी मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब हमसे बचपन में कहा जाता था कि चलो सॉरी कहो जब झगड़ा होता था ना दो बच्चों में तो ये कहा जाता था चलो एक दूसरे से सॉरी कहो हाथ मिलाओ या गले लगो तो साहब उस वक्त हाथ मिलाना और गले लगना तक तो ठीक था मगर सॉरी कहना बड़ा मुश्किल होता था क्यों क्योंकि सॉरी कहने का मतलब ही हो जाता था कि साहब मैं अपनी गलती मान रहा हूं जबकि उस समय तो यह तय होता था कि मैंने गलती की ही नहीं मैं गलती कर ही नहीं सकता अब बचपन की कुछ बातें आपको बताऊं तो वहां पर यह है कि मैं और मेरा भाई हम लोग झगड़ने में बड़े माहिर थे और हमसे अक्सर यह होता था कि भाई पिताजी माताजी डांटने डपटने के बाद सॉरी कहने के लिए हम लोगों को मतलब लगा देते थे भाई सॉरी कहो और चलो फिर अपना काम पे लग जाओ तो हम लोगों की समस्या ये थी कि हम दोनों ही अपने अड़ियल स्वभाव के लिए मशहूर थे हम हाथ भी मिला लेते गले भी लग जाते मगर सॉरी नहीं कहते तब उस समय शायद थोड़े इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती थी अब आप समझ सकते हैं कि कैसा फिजिकल इंटरवेंशन होता होगा तो थोड़ा फिजिकल इंटरवेंशन हो जाता था और फिर हम लोग सॉरी बोल देते थे ये बात शादी के बाद अब साहब यहां पर सॉरी की जरूरत क्यों पड़ती है यहां पर सॉरी की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि असली मुद्दा समझदारी का होता है यानी कि आप दोनों एक दूसरे की बात को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं और एक व्यक्ति जो आपसे बिल्कुल अनजान है उसके साथ में आपको अपना जीवन व्यतीत करना है और अब जब आप उसका कोई ऐसा व्यवहार देखते हैं जो कि अनअपेक्षित है तो आप आप समझ नहीं पाते कि भाई आखिरकार ऐसा व्यवहार क्यों हुआ तो मैं उस व्यवहार में आपको फिर अल्टीमेटली आप जो भी उसके जवाब में करते हैं तो फिर उसका क्लेरिफिकेशन मिलने के बाद अक्सर सॉरी कहने की जरूरत पड़ जाती है यहां पर आपको एक अपना व्यक्तिगत उदाहरण बताना चाहता हूं वो मैं नहीं बताऊंगा मेरी पत्नी आपको बताना चाहेगी तो बहुत पुरानी बात हो गई है उसको सोच के भी हंसी आ रही है लेकिन हाँ नादानी थी हम दोनों की थी मगर हुआ ऐसा था कुछ कि नैनीताल हम लोग गए शादी के बाद हनीमून के लिए और जैसा होता है सब लोग खाते पीते घूमते फिरते जगह जगह दृश्य नज़ारे देखते शहर में और पहाड़ों में खो गए थे और हम तो ऐसे स्वभाव के व्यक्ति हैं कि आज भी खो जाते हैं सुंदर फूल दिखा आसमान में इंद्रधनुष दिखा तो बस हम गोल तो हम तो खो गए दृश्यों में और मेरा बिल्कुल ऐसा ध्यान नहीं गया युष्मान जी हमसे कुछ बात कर रहे थे शुरू में दो मिनट हमने हूं हूं किया होगा उसके बाद हम बिल्कुल खो गए कितनी सुंदर झील क्या नावे और क्या पहाड़ और कितनी सुंदर धूप और, और वो और आधे घंटे के अंदर ये हो गया कि जब हमारा ध्यान उधर से कुछ हटा तो हमने कहा हाँ तो, तो, तो तो डब्बा गुल कुछ नहीं नो जवाब फिर हमने सोचा अच्छा जैसे हम खो गए थे वैसे ये खो गए मगर फिर पांच मिनट में जब कुछ बात हमने कही उन्होंने कोई उत्तर कोई जवाब नहीं दिया सुमान जी ने उसके बाद तो ये खटका लगा कि अरे कुछ गड़बड़ हो गई क्या हो गया तब फिर पूछा धीरे धीरे संकोच करते कि क्या हो गया आप बता नहीं रहे हैं कुछ बोल नहीं रहे हैं क्या हो गया तबियत नहीं ठीक है क्या नो जवाब तब फिर हमने ये महसूस किया कि शायद हमसे कोई गलती हो गई हमने कहा क्या हो गया युष्मान जी हमसे कुछ गलती हुई है हमने कुछ गलत बोल दिया क्या कुछ नहीं मगर दस मिनट के बाद फिर हमने जब उनसे फिर पूछा हमारे तो आंखों में आंसू आ गए कि इनको क्या हो गया हमें तो पता ही नहीं तब इन्होंने बताया जब इन्होंने देखा कि हम इतनी बड़ी उलझन में हैं तब इन्होंने बोला तुम मैं तुमसे बात कर रहा था यार तुमने तो बात जवाब ही देना बंद कर दिया सुनना ही बंद कर दिया तुमने तुम क्या कर रही थी और हमने माफी मांगी और इनसे कहा कि सॉरी वो इतनी सुंदर झील पहाड़ इतने सुंदर दृश्य को देख के हम तो खो गए हमारी तो ये आदत है हम अक्सर गुम हो जाते हैं इस चक्कर में हम एक बार कमरे में बंद भी हो चुके हैं कहानी में खो गए कहीं जाना था सब लोग घर में ताला बंद करते हैं। पता चला हम तो बंद हो गए तो उस सुहाव की लड़की से बिचारे की शादी इनको क्या पता कि यहाँ डब्बा अक्सर ऐसे गोल हो जाता है तो जब उन्होंने ये बात सुनी तब इनको पहले तो भरोसा नहीं हुआ की ऐसा भी हो सकता है किसी के साथ जब इनको भरोसा हो गया तब तो फोफ इतनी माफिया मांगी और अजीब दृश्य था ये हमसे माफी मांगते थे सॉरी तो हम इनसे सॉरी बोलते थे कि अच्छा आगे से ऐसा नहीं होगा बोलते थे नहीं नहीं कोई बात नहीं आई एम सो सॉरी आई एम सो सॉरी बहुत अच्छा लगा लेकिन हमको तो साहब तब से जो सॉरी बोलना शुरू किया और आज तक सॉरी बोलते चले आ रहे हैं चलिए ये तो हंसी मजाक की बात थी तो ऐसे सॉरी बोल देना और ऐसे सॉरी हो जाना या ऐसे सॉरी कह देना मुझे लगता है कि यह बहुत हिम्मत की बात होती है और ये हिम्मत मैं तो यही कह सकता हूं कि कुछ लोगों में होती है और कुछ लोगों में नहीं होती है क्योंकि वो अपनी गलती होने के बाद भी उसको स्वीकार करना अपनी कमजोरी समझते हैं यार मुझे तो लगता है कि सॉरी कह देने से ज्यादा बड़ी बहादुरी और कोई नहीं है क्योंकि जब हम सॉरी कह देते हैं तो एक ओर तो हम अपने को पेडेस्टल से स्वयं ही नीचे उतार देते हैं और दूसरी ओर हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हमसे भूल हुई थी तो दोस्तों मेरा तो ख्याल ये है कि सॉरी कह देना अपने आप में एक हिम्मत का काम है और यहाँ पर मैं उस सॉरी की बात कह रहा हूं जहां पर की आप ये कहते हैं कि मुझे इस बात के लिए माफ कर दीजिए तो जब मैं कहता हूं कि मुझे इस बात के लिए माफ कर दीजिए तब मैं सबसे बड़ी बात यह कह रहा हूं कि मुझसे गलती हुई है तो अब मैं आज की बात यहीं पर खत्म करता हूं और आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं आप खुद से पूछिए कि क्या आप में सॉरी कहने की हिम्मत है और अगर हिम्मत है तो आपने कितनी बार इस ऑप्शन को एक्सरसाइज किया है और दोस्तों अगर नहीं किया है तो कृपया इसको एक बार सोच कर देखिए विचार करके देखिए यह सॉरी ऐसा क्विक फिक्स है जिससे कि हम कोई भी रिलेशनशिप जोड़ सकते हैं हम उस रिलेशनशिप को बनाए रख सकते हैं देखिए एक दोहा कहा गया है रहीम दास जी का जिसमें वो ये कहते हैं कि प्रेम के धागे को तोड़िए मत क्योंकि अगर आपने प्रेम के धागे को तोड़ दिया तो उसके बाद शायद वो गांठ लगाने से जुड़ तो जाएगा मगर उसके बीच में गांठ पड़ जाएगी और यह गांठ हमेशा रिश्तों के बीच में आती रहेगी मगर यह सॉरी एक क्विक फिक्स है जो कि उस गांठ को पड़ने से बचा लेता है बजाय इसके कि वहां पर गांठ लगे आपने क्विक फिक्स लगा दिया और भैया वो धागे जुड़ गए पता भी नहीं चलेगा कि आखिरकार वो धागे टूटे कहां थे तो भैया चलो अब यहीं पर आज इसी जगह पर इसको समाप्त करते हैं और आप जब भी चाहें तो आप अप्लाई करके देखिए ना कि ये जादू सॉरी का कभी ना कभी तो आपकी भी मदद करेगा यार एक बात बता दू आपको ये सॉरी वो मुन्ना भाई की जादू की झट से भी ज्यादा जादूगर है तो आ, मुन्ना भाई की जादू की झप्पी और हमारी ये छोटी सी सॉरी या माफ कर दीजिए क्षमा कर दीजिए जो कि दिल से निकलेगी गले से नहीं दिल से इसके साथ ही आज का कार्यक्रम समाप्त करता हूं आपने अपना समय दिया उसके लिए आभारी हूं और चलते चलते सिर्फ एक बात कि भैया बातें करते रहो और अगर बातें करते रहोगे तो बातें चलती रहेंगी और बातें करना बंद कर दोगे तो फिर बातें बंद हो जाएंगी नमस्कार अगले हफ्ते फिर मिलेंगे जीवन के रास्ते लंबी है सना काटेंगे जीवन के रास्ते लंबे हैं सनम काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खाके हम जालिम साथ ले ले अच्छे हम ले और जालिम साथ ले ले अच्छे हम ले चार कदम भी चल न संजी। हाँ समझी अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना देखी सबकी यारी मेरा दिल ला ना